आर्य भद्र पुरुषों मुनिगण ऊर्जा मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारी अपनी चर्चा चल रही थी उपदेश मंदिर की और चर्चा ये चली थी कि महीधर सायण और जो तो दूसरे जितने भी वेद वेदभाषकार इस भारत की धरती पे हुए हैं उन्होंने वेदों की जो विशुद्ध विचारधारा थी उसको दूषित किया और दूषित उन्होंने ये किया कि वेद मंत्रों के जो पद थे उन पदों में ही उन्होंने परिवर्तन कर दिया इसे गभे के स्थान पर भगे कर दिया अब ये गभे के स्थान पर भगे कर देना परिवर्तन ही तो है और इस परिवर्तन के कारण से उत्वेद मंत्र की विचारधारा ही दूषित हो गई तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं हा भगवान कॉपी आनी तो आनी पठ तू आगे बढ़ाते हुए प्रसंग को ब्रह्मचारी जी पढ़ेंगे फिर उसका थोड़ा सा विचार 36 36 हम वृक्ष कर राज्य पैतीस नीचे है देख्षो देख्षो सही, से, से, श्री श्री इस प्रकार इस प्रकार इस स्थान पर वजन की योजना करने से बेहद नहीं था पुराणों में प्रजा का वर्णन है मरीजी का सूत्र कश्यप है दक्ष के साठ कन्याओं में से तेरह कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ था। इस प्रकार का वर्णन क्या हुआ है इस कथा के लिए में कहीं भी आधार नहीं है कश्यप अर्थात आद्यंत के विपर्या परमात्मा का नाम तो हो सकता है अष्ट परमात्मा कुछ बना का है। इस प्रकार का उद्योग आधुनिक लोगों ने तो नहीं किया है पी कहते हैं कि यजुर्वेद के तेसवे अध्याय के चौबीसवें मंत्र में वो मंत्र स्वीकार है माता चत्य पिता चत्यम वृक्ष शुरू होता प्रति लामी ते पिता गभे संयत। तो महिदर ने यहाँ पर गभे के स्थान पर भगे पढ़ करके उस वेद मंत्र की विचारधारा को ही अभद्र बना दिया और उसकी व्याख्या इतनी घृणा हमारे मन में भर देगी कि हम उसको पढ़ नहीं सकते समझ तो सकते हैं सुन भी सकते हैं पर दूसरे को सुना नहीं सकते तो उसी प्रथम में स्वामी जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार की जो विकृत धारणाएं वेदों के अंदर भाषाकारों ने डाली और डाली भी इसलिए क्योंकि जैसी जिसकी मनोवृत्ति होती है वैसी ही उसकी भाषा वैसी ही उसकी पुस्तक वैसी ही उस... उसकी सारी प्रवृत्तियां हो जाती है मनोवृत्ति के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति की प्रवृत्ति चलती है जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति तो जैसी उसकी वृत्ति थी वैसी उसकी प्रवृत्ति थी तो प्रवृत्ति के बदलने से वृत्ति नहीं बदलती प्रवृत्ति में नाटक भी हो सकता है प्रवृत्ति में आदमी अपने आप को एक नैतिक रूप धार करके लोगों को बता सकता है कि मैं नैतिक हूं तो प्रवृत्ति में तो नाटक हो सकता है प्रवृत्ति में असलियत नहीं होती तो प्रवृत्ति के बदलने से वृत्ति नहीं बदलती किंतु वृत्ति के बदलने से प्रवृत्ति बदलती है तो यहां पर उसकी वृत्ति उस तरह की थी इसलिए उसने उस पद को दूषित करके और उस वेद मंत्र के अर्थ का ही अनर्थ कर दिया आगे कहते हैं कि, कि परंतु इस संबंध में सतपद ब्राह्मण का हम प्रमाण देते हैं क्या देते हैं कहते हैं वृक्षा वृक्षो राजम भगा श्री स्पो राष्ट्रम श्रीवा वृक्षस्य अग्रम इसका ठीक अर्थ तो सतत ब्राह्मण के प्रसंग देखने पर ही विदित होगा लेकिन यहां पर इसका भाव ये है कि वृक्ष विर्क्ष वृक्ष में जो धातु है वो है छेदन करने योग्य वृक्ष छेदने ऐसी कोई धातु काटने के अर्थ में ये वृक्ष शब्द का उपयोग हुआ है तो वृक्ष का मतलब यहां पर ये वृक्ष भी लिया जा सकता पर वो जब काटने योग हो जाता है तो उसको काट दिया जाता तो कहते हैं वृक्षा वृक्षो अथवा वृक्ष क्या है वृक्ष है यहाँ पर राज्य राज रूपी जो वृक्ष है अलंकार का प्रयोग करते हैं कि राजरूपी जो वृक्ष है वो कैसा होना चाहिए भगा वो श्री रूपी फलों से ऐश्वर्य रूपी फलों से लदा हुआ होना चाहिए वृक्ष का ऐश्वर्य क्या है वृक्ष का ऐश्वर्य है उसका फल वृक्ष का ऐश्वर्य है उस फल से उसकी छाया से जब लोग लाभ उठाते हैं तो वो वृक्ष का ऐश्वर्य है तो ऐसे ही किसी का राज जब विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण होता है जनता उसके राज में सूखी रहती है तो उसी वृक्ष की यहां पर चर्चा कर रहे हैं वृक्ष वृक्ष वृक्षो राज्यम भगासिरी और वृक्ष रूपी राज्य या राज रूपी वृक्ष कब हरा भरा होता है कब उसकी समृद्धि बढ़ती है उसकी समृद्धि बढ़ने के उपाय राजा के पास होते हैं तो राजा उचित कर वसूल करता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर वो कर लगाता है और उस उचित कर को देने से जनता भी राजा का धन्यवाद करती है और उस कर से उसका वित्त कोष भरता है और उस कर के बदले में जनता की सुख सुविधाओं के लिए वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार बनाती है तो ये वृक्ष रूपी राज्य का हरा भरा होना है तो कहते हैं कि वृक्षा वृक्षो राज्यम भगत श्री स्पो स्पष्पा अन्न है ना एक तो पश्पसा तो स्पशो का अर्थ किसी काम को संपन्न करना किसी काम को पूरा करना किसी काम को ठीक ढंग से उसको निपटाना तो कहते हैं कि स्पषो राष्ट्रम और जो राष्ट्र है वो भी संपन्न कब बनता है कहते हैं श्रीवा, व राष्ट्र भी श्री से उसका ठीक संबंध बैठना चाहिए राष्ट्र की श्री क्या है राष्ट्र की संपदा क्या है राष्ट्र की संपत्ति है हमारी प्रजा और हमारी प्रजा में अनेक प्रकार के फिर विभाग हैं सेना का विभाग अलग है कलेक्टर का विभाग अलग है कई प्रकार के कलाकार हमारे देश में रहते हैं लेखक हैं विचारक हैं सुधारक हैं संत हैं संन्यासी हैं विद्वान हैं धर्मात्मा हैं ये राष्ट्र की श्री है और इस राष्ट्र की श्री को बचाने के लिए जो विध्वंसक तत्व है जो अराजक तत्व हैं उनसे अपनी रक्षा के लिए राष्ट्र को जागरूक होना पड़ता है तो कहते हैं स्वशो राष्ट्रम शरीरवा वृक्षस्य अग्रम ये वृक्ष का या राष्ट्र का मुख्य कार्य है अग्रम अर्थात तो मुख्य ये वृक्ष रूपी राज्य का राष्ट्र राष्ट्रूपी राज्य का ये मुख्य कार्य है कि वो राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखे राष्ट्र की प्रजा को सुखी करे तो कहते हैं कि एक तो इसका जो अर्थ है ये है और ये जो नीचे जो सतक ब्राह्मण की पंक्ति दी है वो संभवतः माता चे पिता चते आजुर्वेद अध्याय तेज का जो चौबीसवां मंत्र है उसी के संबंध में शायद याजवल के ने इसको व्याख्या रूप में लिखा होगा आगे कहते हैं कि इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना करने से विपथ नहीं रहता तो कहत स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जब हम वृक्ष को राज या राष्ट्र का रूप दे करके और उसको श्री के साथ जोड़ देते हैं उसकी वेद मंत्र की संगति का हम सही वहां पर संदर्भ जोड़ देते हैं तो उस वेद मंत्र को पढ़ने से उस पाठक को बहुत लाभ पहुंचता है राष्ट्र की दरिद्रता राष्ट्र की दरिद्र, दरिद्रता क्या है जब परिवार के समाज के लोग दुखी रहते हैं असंतुष्ट रहते हैं भयभीत रहते हैं वो राष्ट्र की दरिद्रता है तो वेद मंत्र की संगति अगर सही लग जाती उसके लगाने वाले विद्वानों का मन साफ होता है स्वच्छ होता है तो बहुत अच्छी संगति लगाते हैं तो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम वेद मंत्रों की संगति लगाए तो वेद मंत्रों के नाम से जो अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं उन कथाओं का कहीं कोई फिर आधार नहीं मिलता है आगे कहते हैं इसी तरह इसी इसी, इसी तरह पुराणों में काश्यपीय पूर्जा का वर्णन है इसी तरह पुराणों में काश्यपीय काश्यप यानी कश्यप से संबंधित काश्यपीय तो कहते हैं कि इसी तरह पुराणों में काश्यपय पूर्जा का वर्णन है क्या वर्णन है तो कहते हैं कि मरीची का पुत्र कश्यप है और दक्ष की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ तो मरीची का पुत्र यहाँ पर कश्यप बताया गया है और दक्ष की 60 कन्याएं थी दक्ष ऋषि उनकी 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ अब हम लोग कहते हैं कि देखो अमुख संप्रदाय वाले लोग चार चार विवाह करते हैं चार चार पत्निया रखते है ये तेरह तेरह पत्नियां रखे हुए है तो अब उन्होंने कहा से ये लिया है कि हमारे पुराणों में से ही तो लिया होगा हम्म, तो वो तो चार ही है चार पर ही रुक गए और यहाँ तो चार से भी संख्या आगे बढ़ गई तेरह तक पहुंच गया और और आगे जाएंगे तो हो सकता संख्या और बढ़ भी जाए तो कहते हैं इसका आधार वो कहा ढूंढते हैं पुराणों में तो ये कथा दे दी काशी प्रजा की लेकिन इसका आधार वो लगाते हैं वेद के ऊपर कि वेद में इस तरह के संकेत मिलते हैं किसी मंत्र से वो इसकी संगति लगाते हैं इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है कि तेरह कन्याओं के साथ 60 कन्याओं में से तेरह कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ इस कथा के लिए वेदों में कहीं भी आधार नहीं है कश्यप अर्थात आदंत के विपर्यास से आदंत क्या है आदि और अंत और विपर्यास क्या है मिथ्या विपरीत ज्ञान विपर्यास जैसे योग दर्शन में उसको मिथ्या ज्ञान कह दिया ना विपरीत ज्ञान को विपर्य ज्ञान विपर्य तो जान से ही ये विपर्यास जान। आप विपर्यास जान क्या है यहां पर केवल इतना लेना है विपरीत वर्णों की विपरीत अवस्था यानी वर्णों को विपरीत अवस्था में रख देना जैसे कश्यप है तो कश्यप के स्थान पर जो पा है उसको कश्यप जो पा अंत में है उसको पहले रख दीजिए और जो का आदि में है उसको अंत में कर देंगे तो ये है वर्ण विपर्यास वर्णों की आदिअंत अवस्था में परिवर्तन कर देना तो कहते हैं इस वर्ण विपर्यास के चमत्कार के कारण से ही यहाँ पर पश्चका बन गया है इति पश्चका अब कश्यप को सीधा देखें तो और भी अर्थ निकल सकते हैं लेकिन यहां पर वेद में अगर कहीं कश्यप शब्द आया है तो वहां कश्यप शब्द का अर्थ है परमात्मा जो सम्यक देखता है इति पश्च, पश्चिका जो सम्यक रूप से देखता है वो परमात्मा पश्चक जीवात्मा भी हो सकता है जब कोई जीवात्मा अपने विवेक का प्रयोग करता है तो वो भी उस समय सम्यक पश्चिम वो भी ठीक से देखता है तो वो भी उस समय पश्च्य हो सकता है क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बहुत सारे गुणकर्म स्वभाव आपस में मिल जाते हैं तो वो भी तो कहते हैं कि परमात्मा का नाम तो हो सकता है पश्च्य सर्वधिक परमात्मा ग्रहिता कहते हैं पश्चिका जो है वो क्या है कहते हैं सर्वद्रिक सब तरफ देखने वाला कोई भी स्थान उसकी दृष्टि से बच न सके सर्वम पशती सर्वम इति सर्वद्रिक सर्व कह सकते हैं सर्वता दृक्षती दृक्षती पशती सर्वद्रिक तो वो सर्वदृष्टा है पर यह बात लोगों को समझ में नहीं आती लोग जाते हैं मंदिर में जाते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं चर्चों में कि बस यहाँ तो परमात्मा हमें देख लेता लेकिन बहुत से लोग तो वहां भी नहीं चूकते वहां भी जेब में कट जाती वहां भी उनको कश्यप का पता नहीं लगता है हमारे ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि वो मंदिरों में भी चप्पलें चोरी हो जाती है अब अगर मंदिर में भी हम परमात्मा को मान ले जहां तक उसकी चार दीवार है मंदिर की मान लिया चलो कल्पना करते हैं थोड़ी देर के लिए हमने स्वीकार कर लिया पर बहुत सारे लोग उसको भी तो स्वीकार नहीं करते वहां भी चप्पलें चोरी हो जाती है अभी एक आदमी है अंदर गया है प्रार्थना करने के लिए बड़ा खुश है बहुत प्रसन्न है कि आज हमने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए कि गुरुद्वारे में दर्शन कर लिए बाहर आया तो उसको नया जूता गाय। अब वो रो रहा है अब रो क्यूं रहा है भीतर तो हंस रहा था और बाहर रो रहा है तो ये अब, अब मंदिर के अंदर भी तो कश्यक और कश्यप का भेद नहीं जान पाते तो बात केवल इतनी सी है बात है आत्मा की जो ईमानदारी की जो अवस्था है ना वहां पर धर्म का आधार है ये बाहर के खिलौनों से हम खेलते रहते हैं हाँ मुनिजी कुछ कह रहे थे हाँ और मुनिजी और एक कदम आगे बढ़ के सत्यता की हमारी क्या है हमारी बात को प्रमाणित करते हैं कान में कोई मा, माता या बहन कोई कान में कोई कर, वो डाली हुई है कोई बाली है और वो एक चोर ने देखा कि ये तो सोने के हैं और वो लेकर के अब निकाले कौन निकालने में तो समय लगेगा उसने खींच करके वो, कर वो बाहर गया और बाहर आके पता लगा कि वो तो लिली के थे गोल्ड आजकल नकली आती ना पीले पीले <laughs> हो गया बेचने के लिए तो कहा कि तू क्या भी लाया है ये तो कुछ भी नहीं है चल इसको फेंक गया और मेहनत भी की बेचारे ने और उसका उसका फल भी उसको नहीं मिला तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा को एक स्थान पर स्वीकार करने वाले भी अंदर से स्वीकार नहीं करते वहां भी वो अपना काम करने के लिए जाते है तो कहते है कि नहीं वो सरउद्रिक सब जगह है जैसे हम अच्छा काम सब जगह कर सकते हैं किसी भी जगह पर हम एक शुभ कर्म की शुरुआत कर सकते हैं उसके लिए हमें कोई आड़ नहीं चाहिए हमें केवल भगवान का और अपने साधनों का सहारा चाहिए तो कहते हैं कि पश्चिका क्या है वो सर्वदृक है सब तरफ उसकी नजर है सब तरफ उसकी निगाह है उसकी निगाह इतनी पहनी है कि कितनी ही चीज कोई बचा करके रख ले पर वो बच नहीं सकती जैसे अल्ट्रासाउंड है ना अल्ट्रासाउंड में चाहे कोई कितने कपड़े पहन ले कि भीतर के अंगना दिखे पर वो अल्ट्रासाउंड तो भीतर तक की फोटो खींच लाएगा वो दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या है तो इसी तरह परमात्मा की जो नजर है वो अंदर और बाहर के सब कार्यों पर उसकी लगी हुई है कौन क्या कर रहा है कौन किस दृष्टि से किसको देखता है वो सब उसकी अस्तित्व के अंदर ही उसके अस्तित्व से बाहर कोई नहीं है तो कहते हैं सर्वद्रिक परमात्मा ग्रहीता। तो कहते हैं कि यहां पर पश्चिम सर्वद्रिक परमात्मा ग्रहीता। यहाँ पर परमात्मा का ग्रहण किया गया है सर्वद्रिक से पश्चिम से यानी और पश्चिम और पश्चक से क्या ग्रहण किया गया सर्वद्रिक परमात्मा ग्रहीता। सब दिशाओं में रमने वाला सब दिशाओं की ओर उसकी नजर पहनी है तो ऐसे सर्वदा की ओर से यहां पर परमात्मा का ग्रहण किया गया है इसी प्रकार किसी ने इसी इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए ब्रह्मोवाच लगाकर कुछ कुछ कथा बना अनेक पुराणों का पाखंड रचा है तो इसी प्रकार कथाओं को रचने के लिए उन्होंने एक नई योजना बनाई क्योंकि सामान्य विद्वानों की पुस्तकों को लोग पढ़ते नहीं है लेकिन वो सामान्य विद्वान थोड़ी चतुराई करें और उस पर किसी प्रसिद्ध विद्वान का नाम लिख दे अब वो विद्वान आज दु, जिस दुनिया मालूम है नहीं लेकिन अब नए नई पीढ़ी को क्या मालूम है कि, कि जि, जिसने पुस्तक लिखी वो किसी सामान विद्वान की है और नाम किसी अच्छे प्रसिद्ध विद्वान का डाला हुआ है उसको तो पता नहीं वो तो यही सोचेगा इसी ने रहे ऐसे आजकल भी करते हैं लोग आजकल भी करते हैं तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अगर हम अपना उवाच करेंगे सीताराम उवाच नानक उवाच है राम भरोसे उवाच तो कोई उवाच का उत्तर नहीं आएगा कोई सुनने वाला नहीं है तो उन्होंने फिर क्या किया ब्रह्म उवाच ब्रह्म ने ऐसा कहा अब ब्रह्मा के नाम से तो दुनिया पागल है विष्णु के नाम से तो दुनिया को जिधर ले जाना चाहे आप ले जा सकते हैं भगवान के नाम से धर्म के नाम से तो उन्होंने ब्रह्म उवाच विष्णु उवाच फलाने उवाच ऐसे तरह तरह की उवाच बना करके श्लोक रख लिये और क्या श्लोक रख लिये कुछ कथा बना अनेक पुराणों का पाखंड रचा इस प्रकार का दुष्ट उद्योग आधुनिक संप्रदाय लोगों ने तो बहुत ही किया स्वामी जी स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में अधिकतर लोगों ने बहुत तरह के प्रक्षेप किए हैं मांस का उसमें प्रयोग शराब का उसमें प्रयोग अश्लीलता का उसमें प्रयोग महापुरुष के संबंध में गलत बातों का उनमें प्रयोग यानी ऐसे बहुत सारे प्रयोगों को डाल डाल करके उन पुराणों को भी बीभत्स बना दिया कि जिनको पढ़ने वाला थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर विवेक जागृत होगा बुद्धि स्वतः स्फूर्त होगी तो उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी वो शुद्धता को ही चाहेगा तो कहते हैं कि ब्रह्मोवाज क्या टका धर्म बस टका टका ही धर्म है टका का मतलब आप समझ गए बस टका ही धर्म है हालांकि टका धर्म है लेकिन टका पूरा धर्म नहीं है कुछ लोग धन को ही अंतिम लक्ष्य मान करके बैठे हैं कि धन ही कमाना मेरा लक्ष्य है वो ये नकार कि किसी भी रीति से आए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है किस रास्ते से आ रहा है किन स्रोतों से आ रहा है किन उपायों से आ रहा है और किन भावनाओं से मेरे पास वो धन का संग्रह हो रहा है उन भावनाओं के साथ वो कोई समझौता नहीं करते उन भावनाओं पर वो विचार नहीं करते तो धन तो बहुत इकट्ठा होता है पर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है लोभ आ जाता है धूख आ जाता है, है छल कपट आ जाता है क्रोध आ जाता है हिंसा आ जाती है कंजूस आ जाती है इतने सारे गुणों को साथ ले करके धन का लक्ष्मी का पदार्थ वो लक्ष्मी किसको सुख दोगी जो अपने साथ इतनी सारी बुराई लेकर के आई हो एक बुराई से तो आदमी खत्म हो जाता है और जो अनेक बुराईया साथ में लेकर के आ रही हो उसको तो खत्म कैसे करोगे वो तो जैसे बीज को खत्म नहीं कर रहे हैं और हम ऊपर के वृक्ष के पत्ते पत्ते काट करके हम वृक्ष को खत्म करना चाहते हैं तो कैसे खत्म होगा तो वो जो गलत तरीकों से कमाया हुआ जो धन होता है वो अनेक तरह के दुख लेकर के हमारे अंदर आ जाता है और फिर उसकी महत्वकांक्षा बहुत बढ़ती रहती हैं। समुद्र की तरह जैसे समुद्र में लहरें बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती और उसका उनका कोई अंत नहीं होता है। आती है चली जाती फिर बढ़ती फिर घटती फिर बढ़ती तो महत्वकांक्षाओं का जो सागर है वो मनुष्य के मन के अंदर उमड़ता रहता है और वो उसको शांत नहीं रहने देता क्योंकि उसके अंदर वो उपाय है ही नहीं क्योंकि वो समझने नहीं कोशिश नहीं करता तो टका धर्म जिन्होंने अपना अंतिम और प्रारंभिक उद्देश्य टके को ही बना लिया धन को ही बना लिया उनकी यहां पर बात है ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि नहीं धन नहीं कमाना चाहिए धन की निंदा नहीं धन की निंदा वेद नहीं कर रहा है अनेक जगहों पर धन की प्रशंसा की है बहुत जगह की है वयम श्याम पति और हम अनेक धन ऐश्वर्यों के पति बन जाए स्वामी बन जाए तो कहते हैं टका धर्म टका कर्म और टका ही कर्म है धन के लिए ही हम कर्म कर्मे धन के लिए ही हम कर्म करते रहे ठीक कर्म करना बुरा नहीं है कुरवन वे कर्माणी वेद भी इस बात पर बल देता है कि कर्म तो करना ही है निठल्ले निकम्मे आदमी को कोई नहीं चाहता आयोग व्यक्ति की कोई कहीं पहुंच नहीं होती पुरुषार्थी तो बुद्धिमान विवेकी ईमानदार व्यक्ति की सब जगह अपनी एक विशिष्ट पहचान होती तो कर्म करने का संदेश तो वेद से भी निकलता है तो कहते हैं लेकिन ये उस तरह का कर्म है जिसे हम कहते हैं निंदित कर्म घृणित कर्म गलत क्रियाओं से किया गया जो भी कार्य संपन्न होगा वो कोई घर में परिवार में अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा उसका प्रभाव गलत आएगा ही तो कहते हैं कि उस निंदित कर्म की यहाँ पर बात चल रही है टकाधर्म टका टका ही परम पदम और कहते हैं कि वो विष्णु कर्माणी पश्चता एक और है न तद विष्णु परमम पदम सदा पशंती सूर्य तो परम पद तो जानियों के लिए वो है कि जिसको ज्ञानी लोग विवेकी लोग सदा अनुभव करते हैं वो परम पद है जिसमें कोई दुख नहीं होता पर इनके लिए परम पद क्या है लोभियों के लिए लोभ लोभियों के लिए परम पद है टका टका ही परमम पदम और वही परमम पदम उनको अधम पद पे पहुंचा देता है टका ही अधमम पदम फिर उनकी स्थिति वो बन जाती कई बार जब उनको ठेस लगती है जब वो नीचे गिरते हैं तो उनको टका ही अधमम पदम फिर समझ में आ जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है फिर कुछ नहीं होता है गृह टका नाश्ती गृह जिस घर में या यश गृह टका नास्ती टका नहीं है धन नहीं है हाथ टका टक तक, टका वो टके की ओर दृष्टि रखता है जैसे जेब कतरा है ना मेरे पास या आप लोगों के पास मान लीजिए ऊपर की जेब में पड़े हैं या नीचे की जेब में पड़े हैं वो भी अल्ट्रासाउंड से कम नहीं है वो जेब कतरा उसके पास भी अल्ट्रासाउंड रहता है उसकी निगाह इतनी तेज रहती है वो सब पता लगा लेता की महाराज जी के पास कहाँ है तो जहां भी है वही उसकी निगाह रहती है तो जैसे उसकी निगाह उसी पर रहती ना दृष्टि और जैसे ही उसको मौका मिलता है अरे महाराज क्षमा करना वो तो आपसे टकरा जाएगा महाराज मा, क्षमा करना और वो क्षमा करने में वो जो कुछ पास का होता है वो निकल जाता पता लगा कि जेब में हाथ डाला तो बंद तो कोई है नहीं वो तो नीचे तक चला गया तो जैसे जेब कतरों की दृष्टि टका पर रहती है जैसे आधुनिक धर्म के जो धर्म के जो जिम्मेदार व्यक्ति उनकी दृष्टि भी टके पर ही रहती है तो कहते हैं कि यश गृह टका नाश्ती हार टका टक टकटका वो टकटकी लगा करके टके की ओर ही देखता रहता है तो कहते कि नहीं यहां पर जो टके की जो निंदा की जा रही है वो इस दृष्टि से लेनी चाहिए कि जो जो निंदित कर्मों से अपनी, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं अपने परिवार की अपने समाज की निंदित स्रोतों से शिक्षा चाहते हैं कहते हैं कि उन लोगों की यहाँ पर निंदा की जा रही तो ऐसे ऐसे लोगों ने श्लोक बना करके और लोगों को परम भ्रष्ट विभाग पर चलाया तो विषय था